पहला प्रश्न आप कहते हैं कि भावी मनुष्य नया मनुष्य जिसके निर्माण में आप संलग्न हैं एक साथ विज्ञानी कवि और संत तीनों होगा इस दृष्टि को विस्तार से समझाने की अनुकंपा करें आनंद मैत्रे मैं अखंड मनुष्य को स्वीकार करता हूं खंडित मनुष्य सुविधा हो सकता है लेकिन न तो शांत होगा न आनंदित होगा खंडित मनुष्य उपयोगी हो सकता है लेकिन उल्लासपूर्ण नहीं और अतीत में मनुष्य के खंडों को ही स्वीकार किया गया है मनुष्य बहुआयामी है हम उसके एक आयाम को स्वीकार कर सकते हैं और दूसरे आयामों को इनकार कर सकते हैं सच तो यह है कि यह तर्क के अनुकूल पड़ता है क्योंकि उसके खंड एक दूसरे के विपरीत मालूम होते जैसे मस्तिष्क है वह तर्क से जीता है और हृदय है वह भाव से जिन्होंने मस्तिष्क को स्वीकार किया उन्हें अनिवार्य रूपेण उनके ही तर्क की निष्पत्ति के अनुसार भाव को अस्वीकार कर देना पड़ा लेकिन मनुष्य अगर मस्तिष्क की रह जाए जिसमें भाव के फूल न खिलते हों केवल गणित और तर्क और हिसाब ही लगता हो तो वैसा मनुष्य यंत्रवत होगा वैसे मनुष्य के जीवन में नृत्य नहीं हो सकता काव्य नहीं हो सकता संगीत नहीं हो सकता वैसा मनुष्य धन कमाएगा पद प्रतिष्ठा कमाएगा बहुत कुशल होगा क्योंकि भाव से उसकी बाधा में जो कुशलता पड़ सकती थी वह बाधा भी नहीं पड़ेगी लेकिन उसकी आंखें सूखी होंगी उसकी आंखों में कभी आह्लाद का या विषाद का कोई आर्द्रभाव प्रकट नहीं होगा और उसका हृदय एक मरुस्थल होगा जिसमें हरियाली नहीं होगी और जिसमें पक्षी गीत नहीं गाएंगे और ऐसे व्यक्ति की दृष्टि बड़ी संकुचित बड़ी संकीर्ण होगी वह पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार न कर सकेगा क्योंकि पदार्थ ही उसकी पकड़ में आएगा मस्तिष्क के तराजू पर जो तोला जा सकता है उसका नाम ही पदार्थ है वह वाह को तो देख लेगा लेकिन अंदर झांकने की क्षमता खो देगा और सब जान लेगा अपने को जानने की बात ही भूल जाएगा उसकी गति वैसी होगी जैसे प्राचीन पंचकंठ की कथा में दस अंधोन नदी पार की नदी पर थी सोचा गिनती कर लें कोई नदी में बहना गया हो और उन्होंने गिनती की और फिर वे दसों ही रोने लगे क्योंकि गिनती तक जाती और खत्म हो जाती प्रत्येक गिनने वाला अपने को छोड़ देता पास से कोई राहगीर गुजरता था उसने पूछा कि क्यों रोते हो क्या हुआ कारण जान के उसे हंसी आई एक नजर डाली देखा कि दस है कहा कि जरा मेरे सामने गिनो गिनती भी देखी तो भूल भी समझ में आ गई कि प्रत्येक दूसरों को गिन लेता है अपने को छोड़ जाता है तो उस राहगीर ने कहा ऐसा करो मैं तुम्हें गिनती का ठीक ढंग सिखाता हूं मैं प्रत्येक व्यक्ति को एक चांटा मारूंगा जिसको चांटा पड़े वो बोले एक फिर जिसको दूसरा चांटा पड़े वो बोले दो ऐसे में मारता चलूंगा और तुम संख्या बोलते चलना स्वभावतः जब दस में आदमी को चोट पड़ी उसने कहा दस उस राहगीर ने कहा मिल गया ना व्यक्ति जिसको तुम सोचते थे खो दिया जिसको खोने के कारण तुम रोते थे मातम मना रहे थे जिसकी मृत्यु पर वह कहीं खोया नहीं था सिर्फ तुम्हारे हिसाब लगाने में थोड़ी सी भूल थी गिनने वाला अपने को गिनना भूल जाता था मस्तिष्क की वही भूल है सबको गिन लेता है अपने को भूल जाता है जैसे चश्मा सबको देख लेता अपने को नहीं देख पाता आंख जैसे सबको देख लेती है अपने को नहीं देख पाती आंख के लिए दर्पण चाहिए तो अपने को देखें, उसी दर्पण का नाम काव्य है काव्य तुम्हें अपनी झलक दिखाता है काव्य तुम्हें अपनी सुगंध देता है काव्य तुम्हारे भीतर भाव का उद्रेक है भाव की तरंग है काव्य तुम्हारी अपने से पहली प्रतीति पहला साक्षात्कार है काव्य से रहित व्यक्ति ठीक अर्थों में मनुष्य नहीं उसकी मनुष्य होने की संभावना थी लेकिन वह चुग गया और आज ये दुर्भाग्य बहुत गहन हो गया है क्योंकि हम विज्ञान की तो शिक्षा देते हम प्रत्येक व्यक्ति को संदेह में कुशल बनाते सोच और विचार में निष्णात करते स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक 25 वर्ष जीवन का एक त्याई हिस्सा हम गणित और तर्क के शिक्षण में व्यतीत करवाते स्वभावतः फिर अगर पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी न दिखाई पड़ता हो तो आश्चर्य नहीं फिर देह ही दिखाई पड़ती है आत्मा का कोई दर्शन नहीं होता संसार दिखाई पड़ता है और परमात्मा की कोई प्रती नहीं मालूम होती फिर लगता है कि परमात्मा पागलों की बात है या छोटे बच्चों की कल्पना है या कि सपना है लेकिन सत्य नहीं काव्य के बिना तुम्हारे जीवन में वो जो दृश्य और अदृश्य के बीच का सेतु है निर्मित नहीं होगा काव्य से मेरा अर्थ है दृश्य और अदृश्य के प्रति बीच एक सेतु एक इंद्रधनुष जो पृथ्वी को आकाश से जोड़ देता है जो द्वंद्व को मिटा देता है जो दो किनारों को दो रहने देता एक कर देता है काव्य से मेरा इतना ही अर्थ नहीं है जितना साधारणता समझा जाता है काव्य में वह सब समलित है जो तर्क से नहीं जन्मता फिर चाहे संगीत हो फिर चाहे नृत्य हो चाहे मूर्तिकला हो चाहे स्थापत्य हो जो भी सिर्फ तर्क के अनुसार नहीं पैदा होता है जिसमें तर्क से कुछ ज्यादा है वही काव्य और जब तक काव्य नहीं है तब तक धर्म की कोई संभावना नहीं यह आकस्मिक नहीं है कि संसार के सारे धर्म ग्रंथ काव्य के अनूठे उदाहरण हैं फिर वह कुरान हो या गीता या उपनिषद ऐसे धर्म ग्रंथ भी जो पद्य में नहीं लिखे गए हैं वे भी गद्य मात्र नहीं जैसे जीसस के वचन काव्य में नहीं लिखे गए लेकिन उनमें महत काव्य है उनके पोर पोर में काव्य है एक एक वचन रस सिक्त है शायद इतने काव्यपूर्ण उद्गार न कभी पहले बोले गए न कभी बाद में बोले गए कविता नहीं है लेकिन तर्क के जो ऊपर है उसकी स्पष्ट झलक है फिर बुद्ध बोलें कि महावीर उनके वचन चाहे गद्ध हो चाहे पद गहराई में काव्य झलके मारता हुआ मिलेगा इसलिए कवि को मैं विज्ञान के ऊपर की सीढ़ी मानता हूं विज्ञान निम्नतम है अधिकतम उपयोगी है इसीलिए और विज्ञान सभी की समझ में आ जाता है क्योंकि निम्नतम विज्ञान से कोई इंकार नहीं करता कर भी नहीं सकता क्योंकि विज्ञान पत्थर की तरह कांव्य तो फूल है चाहो तो इनकार कर सकते हो सौंदर्य है अस्वीकार करने में कठिनाई नहीं और अगर जिद्द बांध के बैठ जाओ तो कोई भी सौंदर्य को सिद्ध नहीं कर सकता ये छप्पर पर हो रही वर्षा ये बूंदाबांदी जो सुन सकता है उसे इसमें ओंकार का नाद सुनाई पड़ेगा जो सुन सकता है उसे अनाहत की झलक मिलेगी अन्यथा सिर्फ शोरगुल अन्यथा सिर्फ आवाज शायद विघ्न भी पड़े शायद तुम्हारे सोच विचार में व्यवधान भी आए शायद तुम चाहो कि यह उपद्रव यह उत्पात ना होता तो अच्छा था वृक्षों से गुजरती हवाएं सिर्फ अंधड़ हो सकतीं, लेकिन जिसके पास देखने की क्षमता है उसके लिए वृक्षों से गुजरती हवाओं महासंगीत छिपा है जिसके पास भाव की आंख है उसके लिए फूल सिर्फ फूल नहीं फूल पर कुछ उतरा है पार से दूर आकाश से फूल उसके लिए परमात्मा का मंदिर है क्योंकि फूल की सुकुमारता में इस अस्तित्व की सुकुमारता प्रकट हुई और फूल के रंगों में इस अस्तित्व का आह्लाद प्रगाढ़ होकर प्रकट हुआ है और फूल की गंध में इस अस्तित्व की अर्थवत्ता गरिमा गौरव उसके पगध्वनिया उसे सुनाई पड़ेंगी। काव्य के लिए हृदय को नाचने की कला आनी चाहिए काव्य के लिए मस्तिष्क को कभी कभी दूर हटाकर रख देने की क्षमता आनी चाहिए मस्तिष्क उपयोगी यंत्र है लेकिन 24 घंटे उसे पकड़ के बैठे रहना मूढ़ता है तुम तो मस्तिष्क के मालिक हो तुम्हें मस्तिष्क को कारागार बनाने की आवश्यकता नहीं है तो मस्तिष्क से अपने को कभी कभी मुक्त भी करो कभी जब आकाश में बादल गिर जाएं और मोर नाचने लगें, तो तुम भी उस नृत्य में सम्मिलित हो जाओ और जब कभी दूर दूर से रात के अंधेरे में कोयल की आवाज आए तो अपने हृदय को खोलना अपने हृदय के भीतर उसे आमंत्रित करना और जब पपीहा पुकारे पी कहां तो तुम्हारे भीतर भी उसकी पुकार को गूंजने देना तुम्हारे रोए रोए को भी पुलकित होने देना और जब सूरज उगे या सूरज डूबे तो ऐसे ही मत बीज जाने देना यह अद्भुत क्षण तुम्हारे भीतर भी कुछ उगे तुम्हारे भीतर भी कुछ डूबे और जब आकाश तारों से भर जाए तो तुम खाली मत बैठे रहना भीतर के आकाश में भी तारों को प्रतिबिंबित होने देना एक झील बन जाना चैतन्य की कि तुम्हारे भीतर सारा आकाश उतरा तब धीरे धीरे तुम्हें काव्य का स्वाद लगेगा जो व्यक्ति नाच नहीं सकता गा नहीं सकता बांसुरी नहीं बजा सकता एक तारा नहीं छेड़ सकता अलगोजे से जिसका कोई संबंध नहीं रहा है उस व्यक्ति ने अपने को अपने से ही तोड़ लिया उस व्यक्ति ने अपने को अपने से ही अजनबी कर लिया वह खुद से ही अपरिचित हो गया है उसे पता नहीं वह कौन है उसे पता हो भी नहीं सकता काव्य को मैं दूसरी सीढ़ी मानता हूं विज्ञान से ऊपर विज्ञान से श्रेष्ठ उपयोगी कम सार्थक ज्यादा विज्ञान उपयोगी है बीमार होगे तो विज्ञान के पास जाना पड़ेगा कारखाना चलाओगे तो विज्ञान से पूछताछ करनी होगी कार खराब हो जाएगी तो वैज्ञानिक को निमंत्रण देना होगा विज्ञान की उपयोगिता है उपादेयता है इसलिए मैं विज्ञान का विरोधी नहीं लेकिन यह तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं उसकी उपयोगिता चरम मूल्य नहीं है उसकी उपयोगिता किसके लिए तुम्हारे लिए तुमसे ऊपर नहीं तुम उसके ऊपर और विज्ञान की उपयोगिता इसीलिए है कि तुम काव्य के जगत में प्रवेश कर सको काश हम यह समझ सके तो विज्ञान वरदान है अब तक तो अभिशाप सिद्ध हुआ विज्ञान तुम्हें ज्यादा समय देगा क्योंकि जिस काम में घंटों लगते थे क्षणों में कर देगा विज्ञान तुम्हारे जीवन को लंबा देगा विज्ञान तुम्हारे पास इतनी क्षमता जुता देगा कि तुम चाहो तो नाचो चाहो तो गाओ चाहो तो विश्राम करो ध्यान करो विज्ञान समृद्धि देगा लेकिन समृद्धि की एक ही महत्ता हो सकती है कि अंतर यात्रा शुरू हो सके इसलिए विज्ञान का मैं विरोधी नहीं हूं चाहता हूं विज्ञान आत्मसात हो मगर विज्ञान पर मत रुक जाना विज्ञान के ऊपर मैं काव्य का रंग देना चाहता हूं विज्ञान अगर मंदिर बना सके तो अच्छा लेकिन इस मंदिर का जो अंतर गर्भ होगा जो गर्भ गर्भग्रह होगा वह तो काव्य का ही हो सकता है अगर यह मंदिर ही मंदिर हो और इसमें कोई गर्भ गर्भग्रह ना हो जहां परम अतिथि को आमंत्रित किया जा सके जहां परम देवता को विराजमान किया जा सके तो यह मंदिर खो खाली है ये मंदिर अर्थहीन है इस मंदिर का कोई प्रयोजन नहीं इसे बनाना व्यर्थ है काव्य में इसकी सार्थकता होगी लेकिन काव्य पर ही नहीं रुक जाना कुछ लोग काव्य पर रुक जाते मस्तिष्क वह यात्रा का साधन है भाव अंतर यात्रा का साधन है दोनों का उपयोग करो लेकिन तुम दोनों के पार हो ये कभी ना भूले एक क्षण को विस्मरण ना हो न तो तुम मस्तिष्क हो ना तुम हृदय हो जब तुम मस्तिष्क के पीछे खड़े हो जाते हो तो तर्क निर्मित होता है विज्ञान का जन्म होता है गणित बनता है और जब तुम भावों के पीछे खड़े हो जाते हो तो काव्य की तरंगें उठती हैं संगीत जन्मता है और जब तुम दोनों से मुक्त होकर स्वयं को जानते हो तो धर्म का जन्म होता है तब तुम्हारे भीतर सत्य की प्रतीति होती है सत्य की प्रतीति ही तुम्हें संत बनाती है नियम व्रत उपवास से कोई संत नहीं होता सत्य को जो जान लेता है अपने भीतर विराजमान पहचान लेता है अपने भीतर के देवता को अंतर देवता से जिसका परिचय हो जाता है वही संत है संतत्व जीवन में बहुत से रूपांतरण लाता है तुम्हारा आचरण बदलेगा तुम्हारा व्यवहार बदलेगा तुम्हारी दृष्टि बदलेगी लेकिन वे सब पीछे आएंगे संतत्व पहले घटित होगा लेकिन इन तीनों सीढ़ियों में एक क्रमिकता है जो वैज्ञानिक भी नहीं हो सकता वह कभी नहीं हो सकेगा जो विज्ञान को भी समझने में असमर्थ है वह काव्य की ऊंचाइयां कैसे भरेगा और जो काव्य को नहीं समझ सकता वह वा रहस्यवाद संतत्व को कैसे समझेगा संतत्व तो है साक्षी का अनुभव न मैं मन हूं न मैं हृदय हूं न मैं देह हूं न मैं बाहर हूं न मैं भीतर हूं मैं सारे द्वंद और द्वैत के अतीत हूं जहां दोनों का अतिक्रमण हो गया है जहां तुमने सिर्फ शुद्ध चैतन्य को जाना है जिस पर कोई बंधन नहीं है न विचार के न भाव के जहां गणित भी खो गया और जहां काव्य भी सो गया जहां सब परम शांत है जहां परम मौन घटित हुआ है उस परम मौन के कारण ये हमने संतों को मुनि कहा है जहां सत्य की प्रतीति हुई है सत्य की प्रतीति के कारण उन्हें संत कहा है और जहां जीवन के रहस्य ने अपने द्वार खोल दिए जहां जीवन तुमसे कुछ भी छिपाता नहीं क्योंकि तुम इतने पात्र हुए हो कि तुम्हारे पात्र में अमृत बरसे तुम इस योग्य हुए हो कि तुम्हारे भीतर दिया जले ज्योति का तुम्हारे भीतर उपनिषद के ऋषि की प्रार्थना पूरी हो गई तुम सोमा ज्योतिर्गमे अस्तोमा सदगमे मृत्योरमा अमृतम गमे तुम आ गए घर जिसकी तलाश थी वह मिल गया अब और पाने को इसके आगे कुछ भी नहीं यह मनुष्य की त्रिमूर्ति है विज्ञान काव्य धर्म ये मनुष्य के तीन चेहरे इन किसी एक चेहरे से मत बंध जाना इन तीनों को जानना और तीनों से मुक्त भी अपने को जानना इन तीनों को जानना और जानने वाला सदा ही अतिक्रमण कर जाता है जानने वाला कभी भी दृश्य नहीं बनता दृष्टा ही रहता है उसे दृश्य बनाने का कोई उपाय नहीं ऐसा भी जानना तब तुम्हारी मंजिल पूरी हुई तब यह जीवन की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई अब तुम रुक सकते हो अब कहीं और जाने को नहीं कहीं कुछ और पाने को नहीं पाने योग्य पा लिया गया जानने योग्य जान लिया गया तब गहन परितोष पैदा होता है और उसी परितोष में परमात्मा के प्रति धन्यवाद उठता है जैसे फूलों से गंध उठे जैसे धूप जले और धुआं सुगंधित धुआं आकाश की तरफ उठे कि दिए की ज्योति आकाश की तरफ उठे ऐसे तुम्हारे भीतर एक अनिर्वचनीय रूप में कहीं ना जा सके शब्द में न बांधी जा सके ऐसी अभिव्यंजना होती धन्यवाद की शब्द भी नहीं बनते बस कृतज्ञता में सिर झुक जाता है मैं इसे मनुष्य का अखंड रूप मानता हूं मेरी दृष्टि में यह भविष्य का मनुष्य है जिसके आगमन की जोर से प्रतीक्षा की जा रही है। क्योंकि अगर वह नहीं आया तो पुराना मनुष्य तो सड़ गया है पुराना मनुष्य खंडित मनुष्य एक एक हिस्से को लोगों ने पकड़ लिया है पश्चिम ने पकड़ लिया विज्ञान को पूरब ने पकड़ लिया धर्म को दोनों अध मुर्दा हालत में हैं, अर्ध जीवित पश्चिम मर रहा है क्योंकि शरीर तो है धन है पद है लेकिन आत्मा नहीं और पूरब मर रहा है क्योंकि आत्मा की बातचीत तो है लेकिन देह खो गई दीनता है दरिद्रता है भूखमरी है पेट भूखा है आत्मा की बात भी करो तो कब तक करो और कितनी ही समृद्धि तुम्हारे पास हो अगर आत्मा ही नहीं है तुम ही नहीं हो तो तुम्हारी समृद्धि केवल तुम्हें अपनी दरिद्रता की याद दिलाएगी और कुछ भी नहीं पश्चिम बाहर से समृद्ध भीतर से दरिद्र हो गया पूरब ने भीतर की समृद्धि में बाहर की दरिद्रता मोल ले ली खंड खंड का चुनाव था यह चुनाव अशुभ हुआ नास्तिकों ने मान लिया कि पदार्थ सब कुछ है परमात्मा कुछ भी नहीं और आस्तिकों ने मान लिया कि परमात्मा सब कुछ है पदार्थ तो माया है झूठ है असत्य दोनों ने भूल की और दोनों की भूल का दुष्परिणाम सारी मनुष्य जाति भोग रही मैं नास्तिक की नास्तिकता लेता हूं आस्तिक की आस्तिकता लेता हूं मैं नास्तिक और आस्तिक को तुम्हारे भीतर जोड़ देना चाहता हूं मैं पूरब को और पश्चिम को एक कर देना चाहता हूं मैं चाहता हूं ये पृथ्वी एक हो और इस पृथ्वी के एक होने की संभावना तभी है जब मनुष्य भीतर अखंड हो मनुष्य अखंड हो सकता है होना चाहिए होना उसकी नियति है और जब तक न होगा तब तक पीड़ा है तब तक विषाद है तब तक दुख है मेरा सन्यासी संसार में रहेगा और परमात्मा में भी और दोनों के मध्य जो सेतु है काव्य का सौंदर्य का प्रेम का उसे भी सजाएगा उसे भी संवारेगा निश्चित ही ये अखंड मनुष्य किसी को भी स्वीकृत नहीं होगा नास्तिक इसका विरोध करेंगे आस्तिक इसका विरोध करेंगे धार्मिक इसका विरोध करेंगे अधार्मिक इसका विरोध करेंगे पूरब में इसकी निंदा होगी पश्चिम में इसकी निंदा होगी मगर इन सारी निंदाओं के बावजूद भी इस अखंड मनुष्य के आने का क्षण आ गया है इसे अब रोका नहीं जा सकता पुराना मनुष्य सड़ गया है उसके दिन लद गए पुराने धर्म पुराने सिद्धांत पुराने शास्त्र पुरानी परंपराओं और तो अब और आगे नहीं चला जा सकता है हमने अपने को बहुत घसीट लिया और हमने अपने हाथ अपने लिए बहुत नरक निर्मित कर लिया मैं पुकार देता हूं अब उस अतीत के बाहर आ जाओ जैसे सांप अपनी पुरानी चमड़ी को छोड़कर सरक जाता है और पीछे लौटकर भी नहीं देखता ऐसे ही तुम भी पुराने को छोड़कर सड़क आओ नई सुबह हो रही है नया दिन आ रहा है नए मनुष्य का दिन आ रहा है मैं नए मनुष्य की घोषणा करता हूं और तुम्हें बनना है वह नया मनुष्य तुम्हें होना है उस नए मनुष्य की पहली किरण तुम्हें उस नए मनुष्य को रूप देना है आकृति देनी है। यथार्थ देना है इसलिए मेरे सन्यासी के ऊपर बड़ा दायित्व है पुराना सन्यासी भगोड़ा था सारे दायित्व छोड़ के भाग जाता था मेरे सन्यासी के ऊपर परम दायित्व है इससे बड़ा और दायित्व क्या हो सकता है कि तुम्हें गर्व बनना है कि तुम्हारे भीतर से एक नए अभिनव मनुष्य का जन्म हो सके एक अभिनव संसार एक नई दुनिया हम बना सके यह पृथ्वी स्वर्ग हो सकती है यदि मनुष्य अखंड हो और मनुष्य अखंड हो सकता है तुम्हारे भीतर तीनों मौजूद हैं तीनों को जरा जोड़ना है सूफी कहानी है कि घर में आटा है चावल है दाल है लकड़ी है चूल्हा है आग है। और तुम भूखे बैठे हो आग को जलाओ चूल्हे पर बर्तन चढ़ाओ चावल पकाओ आटे पर पानी मिलाओ घी मिलाओ नमक डालो गूथो रोटी बनाओ रोटी को पकाओ तुम्हारे भूखे होने का कोई कारण नहीं सब मौजूद है मगर तुम बैठे हो ना तुम चूल्हा जलाते ना तुम चावल चढ़ाते ना तुम आटा गूंथते बस तुम बैठे हो और रो रहे हो तुम बैठे हो और कोस रहे हो संसार को तुम बैठे हो और परमात्मा की शिकायत कर रहे हो तुम बैठे हो और अपने कर्मों के लिए जुम्मेवार ठहरा रहे हो बहुत हो चुकी है बकवास न तुम्हारे कर्मों की कोई जिम्मेवारी है न कोई परमात्मा तुम्हें परेशान कर रहा है न तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है न विधाता ने तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित किया है उठो आंख खोलो सब तुम्हें दिया गया है लेकिन थोड़ा संयोजन करना होगा वीणा के तार ढीले हों तो थोड़े कसो ज्यादा कस गए हों तो थोड़े ढीले करो उन्हें मध्य में लाओ न कसे हो न ढीले हों संगीत पैदा हो सकता है तुम्हारे इन तीनों रूपों को एक साथ जगाने की चेष्टा करो जब पदार्थ के संबंध में सोचो तो वैज्ञानिक हो जाओ इसलिए मैं बाइबिल की इस बात से राजी नहीं हूं कि पृथ्वी चपटी क्योंकि जब पदार्थ के संबंध में सोचना हो तो हमें बाइबल में देखना ही नहीं चाहिए बाइबल को कोई हक ही नहीं वैज्ञानिक से पूछना चाहिए वहां क्राइस्ट के पास मत जाओ गैलियो से पूछो लेकिन जिन लोगों ने खोजा कि पृथ्वी गोल है इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उनको पता चल गया कि वे कौन है गैलीलियो से मत पूछना कि आत्मा है या नहीं पृथ्वी की गोलाई जान लेने से आत्मा के जानने का क्या संबंध है वह तो जीसस से ही पूछो उसका पता तो जीसस को ही है और जीसस और गैलेलियो के बीच में भी लोग हैं कालीदास है, है भावभूति खलील जिब्रान जबरान है रविंद्रनाथ जब इन दोनों के मध्य लोक के संबंध में कुछ जानना हो न दिन न रात जब संध्या के संबंध में कुछ जानना हो जब गोधूली की बेला के संबंध में कुछ जानना हो तो फिर रविन्द्रनाथ से पूछो खली जिब्रान से पूछो माइकल नमी से पूछो फिर उनसे पूछो काव्य जिनका लोक है और ये तीनों तुम्हारे भीतर मौजूद हैं धीरे धीरे पूछते पूस्त पूछते अपने भीतर पहचानो कि गैलेलियो कहां है रविन्द्रनाथ कहां है जीसस कहां है और तुम तीनों को अपने भीतर पाओगे और जिस दिन ये तीनों हाथ में हाथ डालकर आलिंगन आलिंगनबद्ध हो जाएंगे तुम्हारे भीतर अभिनव मनुष्य का आविर्भाव होगा तुम पहली दफे अपनी परिपूर्णता से परिचित होगे और पूर्ण को जानना ही परमात्मा को जानना है।